मुझे उतना याद नहीं है अच्छा रुको बताता दो जाहिर है कि विक्रांत सब कुछ सच सच बताने के मूड में तो था ही नहीं तो वो झूठ बोलने का बहाना ढूंढने लगा फिर पल भर में ही उसने अपनी कहानी नैना को सुनाना शुरू कर दिया अरे हाँ मै ना कल थोड़ा फ्री था तो सोचा कि जाकर केक शॉप के पास देखाऊँ की डॉक्टर संजय सर की स्पेशल टीम को कुछ पता चला या नहीं फिर मैं जब केक शॉप पहुँचा तो वहाँ पर देखा की स्पेशल टीम वालों की गाड़ी नजर ही नहीं आ रही थी मुझे लगा की शायद ये लोग यहाँ ऐसी जा चुके हैं उस टाइम केक वाली शॉप भी बंद पड़ी थी तब मैंने सोचा कि शॉप के पीछे जाकर देख लेता हूँ हो सकता है वहाँ से कुछ पता चले फिर जब मैं उस बिल्डिंग के बगल वाली गली के सहारे केक शॉप के पीछे जा रहा था तभी अचानक से मेरे पीछे आकर रमन ने बंदूक सटा दी विक्रांत ने अपने सिर के पीछे की तरफ बंदूक सटाने का इशारा करते हुए कहा फिर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसके हाथ से गन छीन ली लेकिन तभी वहाँ न जाने कहा से रॉय एजेंसी के मेम्बर्स पहुँच गए लोगों ने मेरे सिर पर किसी चीज से वार कर दिया और फिर मैं बेहोश हो गया उसके बाद जब आँख खुली तो खुद को मुझे मारने के लिए तैयार हो गए विक्रांत बेहद रोमांचित भाव से पूरी घटना का वर्णन कर रहा था नैना भी बड़ी उत्सुकता से उसकी बातें सुन रही थी तब उसके बाद फिर क्या तुम्हें तो पता ही मेरी फाइटिंग स्किल धो डाला सालों को एक एक को पकड़कर तब तक मारा जब तक ये अपना होश नहीं खो बैठे विक्रांत ने बेड पर लेटे लेटे ही कहा यह सुनकर नैना का होश ही उठ गया उसने विक्रांत को अजीब सी नजरों से घूरते हुए कहा विक्रांत पता है अगर इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल में ना पड़े होते ना तो मैं अब तक तुम्हारी टांगे तोड़ चुकी होती ये फालतू बकवास बंद करो सच सच बताओ क्या हुआ था अरे तुम तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो सच में ऐसा ही हुआ था विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा यार मानता हूं कि वो सारे के सारे रॉ एजेंट थे और सबकी ट्रेनिंग भी बहुत हाई लेवल की हुई है लेकिन फिर भी मैंने उन्हें बहुत पीटा है। तुम खुद पूछ लेना उनसे विक्रांत ने जवाब दिया वो नैना को सारी सच्चाई तो बता ही नहीं सकता था इसलिए नैना को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था नैना क्या शायद किसी को भी विक्रांत की इस बात पर यकीन नहीं होगा सुपर एट टीम सबके सब रॉ के एजेंट रह चुके हैं उसमे वो कबीर भटनागर जिसे भी जान ले सकता है वो और फिर तीसरा रणदीप वो नेशनल शूटर रह चुका है और रॉय एजेंसी में भी रहते हुए उसने पता नहीं कितनों को ऊपर पहुंचाया इन लोगों के लिए किसी को भी मारना चुटकी का खेल है और तुम कह रहे हो कि तुम इन्हें पीट कर आए हो नैना ने, ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा विक्रांत तुम्हारे जैसे अगर दस भी तो भेड़ सकते कहानी बंद करो और जो वहां हुआ वो बताओ अरे सच में यही हुआ तुम विश्वास करो मेरा मैं जानता हूँ की वो बहुत एक्सपर्ट थे लेकिन फिर भी मैंने सबको पीटाया और मैं कौन सा बड़े आराम से वहां से आया हूँ तुमने तो देखा ही था मौत मेरे सामने खड़ी थी और मेरी पीठ में लोहे का रॉड घुसा पड़ा था बस मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी सो बच गया मैं और उनके उनके सबके पास गन थी तुमको देखते उनका निशाना इतना खराब हो गया कि उनकी एक भी गोली तुमको नहीं लगी वाह तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते मेरा व्यंगात्मक लहजे में कहा अरे हाँ मतलब हो सकता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही हो और हो सकता है कि उनका निशाना उतना ठीक ना रहा हो विक्रांत आंखों में आखे डालकर झूठ बोल रहा था लेकिन इस वक्त वो करे भी तो क्या विक्रांत प्लीज बस करो तुम कितना झूठ बोलते हो नैना ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा अरे मैं वो भी इस सिचुएशन में यहाँ हॉस्पिटल के बेड पर लेट झूठ क्यों बोलूंगा मैं अच्छा तुम उन्हीं लोगो ऐसी पूछ लेना विक्रांत ने कहा और फिर इसके साथ ही उसे जोर की खाँसी आने लगी विक्रांत को खाँसतावा देखकर नैना ने वहाँ रखा हुआ गिलास उठा उसके मुंह पर लगा दिया बास्टर्ड विक्रांत ने एक घूट पानी पिया और फिर से नॉर्मल लेट गया अरे कुछ भी हुआ जान भी बच गई है वैसे तुम बचकर आगे ये किसी चमत्कार से कम नहीं है लेकिन तुम ऐसी रिस्क लेते क्यूँ हो मुझे ये नहीं समझ आता प्लीज अगली बार जब भी तुम इस तरह की सिचुएशन में पढ़ो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो ऐसे अकेले हीरो बनने मत निकल जाया करो समझे तुम नैना ने विक्रांत को समझाते हुए कहा हाँ पता है पता है मुझे तुम तो मेरी माँ को जाकर बता दोगी ये सब जब विक्रांत को माँ का ख्याल आया तो फिर उसका दिल भराया उसने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा नैना प्लीज तुम माँ से इस बारे में कुछ मत कहना प्लीज वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगी, और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा अरे नहीं, नहीं नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ नैना ने कहा वैसे भी जब रितेश तुम्हारे घर गया हुआ था तब वहां पर माँ थी भी नहीं तुमने तो मुझे डरा ही दिया था विक्रांत थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा था माँ तो गाँव वापस चली गई ना वो तो अपने होने वाली बहू से मिलकर ही बहुत खुश थी हो नैना को माँ के साथ मिलकर मोमोज बनवाने वाली घटना याद आ गई और उसके चेहरे और शर्म वाली एक मुस्कान छा गई अच्छा तुम बताओ जल्दी मैं अभी भी सीपीआर का वेट कर रहा हूँ वहाँ वेयर हाउस में तो मैं वेट करते करते कोमा में चला गया अब तो दे दो ओ, बस बस ज्यादा चलाक मत बनो नैना उसकी तरफ फिर से जूस का गिलास बढ़ाते हुए कहा लो ऐसी पी लो थोड़ी एनर्जी आएगी बॉडी में नहीं नहीं मुझे तो एनर्जी तभी आएगी जब तुम तो मुझे सी पी आर दोगी वो भी अपने नैना ने विक्रांत को आके अच्छा दिखाते हुए कहा लोहे से पियो वैसे विक्रांत चाहता तो अपने हाथ से ही वो खा पी सकता था अब जब उसके अंदर इतनी ताकत थी की हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े वो नर्स का हाथ पकड़ कर खींच सकता है तो फिर खाना तो वो खा ही सकता था लेकिन इस वक्त वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है बल्कि खुद को और ज्यादा असहाय दिखा रहा था ताकि नैना उसे अपने हाथों से खिलाए खैर विक्रांत ने जूस का पूरा गिलास खत्म किया फिर नैना ने अपने बैग में से एक टिफिन निकाला विक्रांत उसे देखकर थोड़ा हैरत में पड़ गया ये क्या है चुप तुम्हारे लिए ले नूडल्स लेकर आई हूँ नर्स को मत पता चलने देना धीरे से खा लो नैना ने विक्रांत को बिल्कुल धीमी आवाज में समझाते हुए कहा फिर तो उसने टिफिन का बॉक्स खोल विक्रांत के सामने रख दिया और फिर स्पून से नूडल निकालकर अपने हाथों से विक्रांत को खिलाने लग गई गर्म गर्म है गर्म है ये जैसे ही विक्रांत के मुंह में नूडल्स का पहला निवाला गया वो बोल पड़ा सॉरी सॉरी मैं ठंडा करके खिलाती हूँ इसके बाद नैना ने जब स्पून में नूडल उठाया तो वो इसे मुंह से फूक मारते हुए ठंडा करने की कोशिश करने लग गई विक्रांत भी आगे को झुक स्पून आरोप फूक मारने लग गया नैना को लगा की विक्रांत भी नूडल्स को ठंडा करने में उसकी मदद कर रहा है लेकिन विक्रांत का मकसद कुछ और ही था वो अपना होट नूडल्स के स्पून के पास ले गया और फिर बड़े चालाकी से नैना के गाल पर किस कर लिया ओए क्या कर रहे हो नैना ने उसे धक्का देकर बेड पर धकेल दिया विक्रांत ने सीने में दर्द फिर से दर्द हो उठा ना जाने उसे दर्द वाकई में उठा था या फिर उसने नैना से सिमपैथी लेने के लिए नाटक शुरू किया था कुछ भी हो लेकिन वो अपने मकसद में तो कामयाब हो ही गया था सॉरी सॉरी तुम्हें लगी तो नहीं नैना ने परेशान होते हुए कहा अरे नहीं ठीक है ठीक है बस सीने में थोड़ा दर्द है विक्रांत ने मुंह बनाते हुए कहा अच्छा अच्छा तुम बहुत बदमाश हो एक बार तुम यहाँ से बाहर निकलो फिर बताती हूँ तुम्हें नैना ने मुस्कुराते हुए कहा उसके बाद उसने विक्रांत की तरफ ये खाओ तुम नैना ने स्पून विक्रांत के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा विक्रांत ने भी मुंह आगे करके नूडल खाना शुरू कर दिया नैना सोचने लगी अभी आदमी थोड़ी देर पहले तो नर्स के साथ फलट कर रहा था और अभी इसने बेट से उठ मुझे किस भी किया है तो क्या ये अपने हाथ से खा नहीं सकता मैं क्यों खिला इसे फिर वो मनी मन विक्रांत की शरारत को याद करके मुस्कुराने लगी उधर विक्रांत को अलग ही चिंता सता रही थी कि वो इस बात की चिंता सता रही थी कि जब ये रॉ वाले एजेंट को होश आ जाएगा तो फिर पुलिस उनसे पूछताछ करनी शुरू करेगी और फिर अगर इन लोगों ने मेरे गायब होने वाली बात और बुलेट प्रूफ जैकेट वाली बात सब को बतानी शुरू कर दी तब क्या होगा फिर मैं क्या करूँगा अगर कोई एक बंदा ये सब बातें कहता तो शायद पुलिस कभी उसकी बात नहीं मानेगी लेकिन अगर पांच पांच लोग सेम बात एक ही चीज बताएंगे फिर तो सवाल उठना तय है फिर मैं उनसे क्या कहूंगा कैसे सबको समझाऊंगा क्या कहूंगा अब अदृश्य शक्ति की ताकत वाली बात तो सबके सामने कर नहीं सकता